परमार्श प्रसंग नब्बे सांसारिक ज्वाला यंत्रणा अन्याय अत्याचार मनोमालिन्य झगड़ा अशांति आदि की बातें लगातार सोच सोच कर और हाय तोबा करते हुए मन को अवसन्न न करो उसका कोई फल नहीं होता उल्टे इन सब की मन ही मन या दूसरों के साथ जितनी ही आलोचना करोगे वे उतने ही बढ़ेंगे दस गुने हो जाएंगे और जीवन दुस्सह मालूम पड़ने लगेगा जितना हो सके सब सहन सकने की चेष्टा करो बात की बात में बातें बढ़ जाती है इसलिए किसी के कुछ कहने पर उसकी उपेक्षा करके चुप रहना ही श्रेष्ठ है गूंगे बहरे का कोई वैरी नहीं होता श्री रामकृष्ण कहते थे जो सहे सो रहे जो न सहे सो नष्ट होवे मधुर वार्तालाप से मिष्ट व्यवहार से सेवा और प्रेम से सभी वशीभूत हो जाते हैं आज नहीं दो दिन के बाद मन में दृढ़ संकल्प पैदा करो बार बार विफल होने पर भी सुधरने की चेष्टा करो भगवान से अपना समस्त दुख ज्ञापन करो रो और अंतकरण से प्रार्थना करो तुम्हारी सब दोस्त त्रुटियों को दूर कर देने के लिए दूसरे को सुधारने जाना व्यर्थ है पागलपन है निज को ही सुधारना है किसी पर भी द्वेश भाव न रखो आप भला तो जग भला यदि यह न कर सको तो तुम्हारा ही दोष है और उसका फल भी खुद को ही भोगना पड़ेगा तुम्हें उससे कोई भी छुड़ा नहीं सकेगा इनकानबे विषयों की ओर या किसी के भी प्रति आसक्ति या ममत्व बुद्धि ही समस्त संसार बंधन का मूल कारण है ज्ञानी लोग किसी को भी व्यक्तिगत रूप से प्रेम नहीं करते और न वे दूसरों को व्यक्तिगत रूप से अपने को प्रेम करना या अपने में आसक्त होने देना चाहते हैं स्वयं मुक्त हैं इसीलिए वे किसी को भी निज के प्रति माया मोह में नहीं फंसने देना चाहते वे अपनी आत्मा को भगवान को सभी में देखते हैं अतः समस्त जीवों पर उनका समान प्यार और स्नेह होता है उनके प्रेम में देह और इंद्रियों का कोई संबंध नहीं कामगंध नहीं ज्ञानी ही प्रकृत प्रेमी होता है और प्रकृत प्रेमी ही ज्ञानी ज्ञानभेद त्याग प्रेम और पवित्रता भगवत प्राप्ति के उपाय हैं इसका परस्पर अंगादी अंगांगी संबंध है एक होने पर दूसरे दो भी अवश्य होते हैं सब विषय वासनाओं से वित्रृष्णा सब जीवों के प्रति प्रेम और आत्मीयता का बोध और अंतर बही ही मनसावाचा कर्मणा पवित्र हुए बिना प्रेम स्वरूप पवित्रता स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता अंतकरण में पवित्र विचारधारा अविरत बहती रहे इसका प्रयत्न करने से कुचिंता कुप्रवृत्ति सब दूर भाग जाती है चरित्र और मन ऐसे ढल जाते हैं कि उनके द्वारा कोई कुकर्म कुचिंता द्वेश हिंसा आदि संभव नहीं होते ऐसे व्यक्तियों के भीतर से एक ऐसे तेज और शक्ति का प्रकाश होता है कि उनके संपर्क में आने वाला असाधु साधु हो जाता है नास्तिक भी भगवत भक्त हो जाता है और संसार के तापों से परितप्त पुरुष शांति का अधिकारी हो जाता है